समझाने लायक नहीं आया समझ में समझने लायक तो आ गया है मेरे तो तो लिए तो है अनुभूत विषय असंप्रमोचक स्मृति अनुभव की हुए विषयों का स्थित रह जाना लुप्त नहीं होना स्मृति वृत्ति कहलाती है किम प्रत्यय से स्मृति चित्त चित क्या प्रत्यय का स्मरण करता है आहूषित विषयस्य इति अथवा विषय का करता है उत्तर दे रहे हैं कि ग्राह्यो प्रता प्रत्यय ग्राह्य से उपरक्त ग्राह्य से संपन्न होया हुआ चित्त जो है ग्राही ग्रहण उभया कार निर्वास ग्राही ग्राह्यकार निर्भाषा ग्रहणाकार निर्भाषा ग्राही के स्वरूप को दिखाने वाला ग्रहण के स्वरूप को दिखाने वाला ग्राही यानी वस्तु के स्वरूप को बताने वाला ग्रहण अर्थात ज्ञान के स्वरूप को बताने वाला होता है और तजातीयकम अथवा तथा जातीयकम उसी वस्तु के अनुरूप या ज्ञान के अनुरूप ही संस्कार मार्वती संस्कार को बनाता है सह संस्कार अब वह बना हुआ संस्कार ग्राह्य में बस तो विष है आदि जो भी होता है ये पदार्थ ग्राह्य है इससे संबंधित जो अंदर होता है वो ज्ञान है प्रत्यय तो अब कह रहे हैं कि वो संस्कार जो पीछे पूछा था ना संस्कार का यानी ज्ञान का नहीं खोना स्मृति स्मृतिवृत्ति होती है वो स्मृति कैसे उठती है उसके लिए कारण बता रहे हैं संस्कार है यानी वो संस्कार क्या करता है सो व्यंज का अंजन तदा कारम एव ग्राही ग्रहणो भयात्मिका स्मृति जनयती तदा का तदाकारा हाँ तद आकाराव स संस्कार स्व्यंजिक अंजना वह संस्कार अपने व्यंजन से यानी उद्बोधक से अर्थात कारण से अंजना उद्बुद्ध होता हुआ व्यक्त होता हुआ प्रकट होता हुआ का अंजना प्रकट होता हुआ व्यक्त होता हुआ अपने व्यंजक से व्यंज का स्वसंस्कार स्व व्यंज का अंजना व्यंजक से अंजन होता हुआ अंजन माने प्रकट और व्यंजक माने कारण प्रकट करने वाला अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त होता हुआ तदाकारा एवं संस्कार के अनुरूप ही या संस्कार जिस वस्तु और ज्ञान का बना है तदाकारा वस्तु और ज्ञान आकारा वस्तु और ज्ञान के अनुरूप ही अर्थात ग्राही ग्रहणो भयात्मिका ग्राही और ग्रहण दोनों ही प्रकार की स्मृति को जनयति उत्पन्न करता है फिर से बता रहे हैं अब उसमें क्या क्या, क्या दो चीज होती है हाँ स्मृति वहाँ दो प्रकार की होती है एक तो यानी ज्ञान होता है वहाँ पर एक स्मृति होती है दोनों विषय पदार्थ विषय एक ज्ञान विषय उसको अब आगे बता रहे हैं कि उसमें से क्या है तत्र उस स्थिति में यानी दोनों अभ्यात्मक अवस्था में ग्रहणाकार पूर्वक बुद्धि जो ग्रहण आकारपूर्वक है यानी ग्रहण शुरू वाला है उतना भाग तो स्मृति का बुद्धि कहलाती है हाँ यानी किसी चीज़ का केवल ज्ञान मात्र होना ये बुद्धि है स्मृति में दो पूरी स्मृति उठेगी ना तो उसके दो विभाग हो जाएंगे एक तो बुद्धि होगी और एक उसी में जो होगी स्मृति होगी तो जो ग्रहण पूर्वा है ग्रहण पूर्वक है इंद्रिय पूर्वक है यानी इंद्रिय के अनुसार जो हो रहा है वो ज्ञान रूप केवल हाँ उस उठे हुए संस्कार में या उस स्मृति में बनी हुई स्मृति में तत्र मने उस स्मृति में दो विभाग हो जाते हैं पहला विभाग क्या है बुद्धि है दूसरा विभाग वस्तुत स्मृति है तो बुद्धि क्या है ग्रहण आकार पूर्वा जो ग्रहण आकार आकारपूर्वक यानी ग्रहण स्वरूप है ज्ञान स्वरूप केवल है वो तो बुद्धि है स्मृति में वो भाग उतना भाग और ग्राह्यकार पूर्वा स्मृति है और वस्तु परक जो भाग है वो स्मृति का स्मृति है साच और वह स्मृति दई दो प्रकार की हो जाती है भावित स्मृतव्या चावित स्मृतव्या च चा। एक भावित स्मर्तव्य होती है दूसरी अभावित स्मर्तव्य स्मृति होती है भावित स्मर्तव्य कहते हैं कल काल्पनिक स्मृति को अभावित स्मृतव्य कहते हैं प्रामाणिक स्मृति को स्मर्तव्य मैंने स्मर करने योग्य है हाँ स्मृत स्मरण होने योग्य करने योग्य अपेक्षा होने योग स्मर्तव्य अभाित हो गया जो प्रमाणपूर्वक स्मरण करने योग्य है भावित जो कल्पना पूर्वक स्मरण होने योग्य है ये भावित, और और भावित स्मर्तव्य और अभावित स्मर्तव्य दो प्रकार की स्मृति हो जाती है अब उसमें कह रहे हैं यह सपने सपने च अभावित स्वप्ने च चा। स्वप्ने भावित स्मर्तव्या स्वप्न में जो स्मृति होती है वो तो भावित स्मर्तव्य है जागृत समय च अभावित स्मर्तव्य है और जागरण काल में जो स्मृति होती है वो अभावित स्मर्तव्य यानी प्रमाणपूर्वक होती है स्वप्न में स्मृति कभी आती है पता लगता है स्वप्न जागरण में तो कर ही रहे हैं स्मरण अभी हम ऊपर बैठे थे और ये कर रहे थे वो कर रहे थे ये तो जागरण में है ही नी, नींद स्वप्न नी, नी, में स्वप्न में भी स्मरण कर रहा हूँ मैं उसको एक तो साक्षात दिख रहा होता है ना पानी में कूद गए या अब नहा रहे हैं और ऊपर निकलना था एकदम मारा और कूद गया लेकिन उसी से और याद आ गई कुछ इन्हें नहाना चाहिए इसलिए भाग गया वहाँ से उठ करके एकदम से ऐसे यानी स्वप्न के बीच में स्मृति होना वो कल्पनात्मक है तो मतलब स्मरण करने योग्य होने योग्य नींद स्वप्न के अंदर जो स्मृति आती है स्वप्न अवस्था में वो तो काल्पनिक होती है पूरी जैसे पूर, स्वप्न काल्पनिक होता है ऐसे उसके अंदर स्मृति यानी जो भी ज्ञान होगा काल्पनिक ही होगा यथार्थ नहीं होगा कोई कोई ज्ञान जो होता है यथार्थ होता है नहीं बहुत अधिक ध्यान की अवस्था जब बनने लगती है या किसी विषय को बहुत अधिक हम जानना चाहते हैं वो हटता ही नहीं है सिर पे पड़ा हुआ है तो ऐसे विषय की जो स्मृति आती है वो कभी कभी बिल्कुल ठीक होती है उसका निदान हो सूझता है जो नहीं कोई समस्या आई हुई है आपके पास हाँ और दिन रात उसी को सोच रहे हैं हाँ हाँ तो उसमें अब सो गए सोने के बाद स्वप्न आया तो उसमें कोई निदान आएगा वो ठीक होगा ये समझ में नहीं आ रहा था ऐसे जागरण काल में स्वप्न में समझ में आ जाएगा या स्वप्न में कोई बात ऐसी आ भी जाती है कभी कभी मतलब वो भाव अभावित स्मृत भी, भी होती है काल्पनिक नहीं होती कोई कोई सी और वैसे अधिकतम ठीक समय सामान्य स्थिति में सोने वाले की सारी स्मृतियाँ काल्पनिक होती है स्वप्न में मस्तिष्क दबाव पूर्वक यदि रहता है तो स्मृतियाँ ठीक भी हो जाती वो अकाल्पनिक भी हो जाती है काल्पनिक तो वो नहीं उदाहरण है अपने स्वप्न में देख रहे हैं कि मैं नहा रहा हूँ और नहाने की वो नहीं हुई एकदम उड़ करके दूसरे में चले गए गोली लग जाती है।, है या डूब जाते हैं जो भी होगा उधर से पानी ना आना इधर था पानी अधिक उधर था उसमें चले गए और अचानक गिर गए जाके उसमें जितना भी स्वप्न देखते हैं वही तो है और क्या स्वप्न जितना देखते हैं सब काल्पनिक होता है ठीक स्वप्नों का अष्टद्यायी रटना योगदर्शन रटना शुरू कर दो और रटते रटते एक दिन में एक सूत्र बच गया वो अगले दिन याद हो जाएगा स्वप्न में बचा हुआ और पांच छह सूत्र बना भी देंगे उसके साथ अलग से नई रचना भी कर देंगे तो वो वाला तो गलत हो जाएगा एक ठीक हो जाएगा कोई समाधान सूझ जाएगा ऐसे होता है कभी नहीं हुआ आपके साथ ऐसा याद करो कुछ तो हुआ होगा सपने सारे उल्टे इसलिए होते हैं कि पूरे का क्रम नहीं जुड़ता है वहाँ अच्छा उड़ने के अलग अलग सपने कारण होते हैं यानी कि वायु प्रधान यदि स्थिति हो तो उड़ने के स्वप्न आएंगे कफ प्रधान यदि होता है जुकाम हो गया या किसी तरह से ठंडा लग गया है शरीर में तो उस समय जो स्वप्न आएंगे वो है हाँ यानी गिरने के आएंगे उसमें फिर अन्य ढंग के आएंगे और आग लगा हुआ है कभी ऐसा लगे या ये हो गया तो उसमें पित्त पित्त के हो जाएंगे पित्त प्रधान होगा तो आग लगने के दृश्य दिखाई देंगे वायु प्रदान होगा तो भाग दौड़ के दृश्य देंगे कब प्रदान हुआ तो पानी बरस रहा है आग उधर हरे भरे, भरे खेत दिख रहे हैं नदी उमड़ रही है सारे इस तरह के आएंगे हाँ वो वायु प्रदान हो जाता है उसमें उड़ने का होता है अधिकतर वो वस्तुता प्राण केवल उड़ते हैं वहाँ पर चलते हैं अटके हुए जो रहते हैं ना वो प्राणी ऊपर नीचे होने लगता है तो उसे लगता है उड़ रहा हूँ उसी से लगता है नीचे जा रहा हूँ उसकी अनुभूति होने लगती है तो इससे ऐसे उड़ना और ये बहुत तरह के आते हैं वो बात पित कफ इन तीनों के ऊपर निर्भर करते हैं तो ये ऐसा क्या हो गया भावित स्मर्तव्य काल्पनिक होती है और जागृत समय में अभावित प्रमाणिक होती है यानी इसको हम बुद्धि से नियंत्रित करके रखते हैं अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे ऐसा कुछ भी बोलने ऐसा नहीं होगा अकेले में कुछ भी बोल सकते हैं अकेले जब रहते हैं तो कुछ भी करते रहते हैं ना उलट पुलट जो भी कर लेते हैं और कोई आ गया सामने तो एकदम तत्काल तो बदल देते हैं अवस्था को तो ऐसे ही उसमें भी हो जाए जागरण होने के बाद हम उलट पुलट होने नहीं देते बुद्धि बिल्कुल वो कर लेते हैं सतर्क इस कारण से वो विचार एकदम अपने आप फिर अनुकूल वस्तु के अनुकूल ही फिर उठेंगे कोई नहीं मरा ऐसे हमारे तो बहुत सारे हर बार अधिकतम कहीं जाना होता है तो मेरा बैग पहले हो जाता है बस चली जाती है रेल छूट जाती है वो सामान हमारा अंदर चला जाता है हम ही रह जाते हैं फिर देखते हैं अच्छा मैं तो गया ही नहीं आगे से ऐसा ध्यान रखूंगा सामान नहीं छोड़ना है फिर देखता हूं कि अच्छा ठीक हुआ मैं तो गया ही नहीं ऐसी स्मृति आती रहती है ऐसे कई तरह के होंगे जिस अवस्था से आप जुड़े हुए हैं ना दिन में व्यवहार काल में उसी से संबद्ध प्रयास स्मृतियाँ आती हम्म हो जाती है ना चोरी अब सामान उसमें कितना वो रहता है महत्वपूर्ण होता है सारी चीजें उसी में रहती है वो चला जाए तो खाली खाली हो जाएंगे जाग्रत समय तो अभावित स्मव्या जागरण काल में अभावित अका यानी प्रमाणिक स्मृतियाँ होती है सर्वा स्मृतिया प्रमाण विपरीय विकल्प निद्रा स्मृति नाम स्मृतीना अभवादी ये सारी की सारी जो स्मृतियाँ होती है वो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति के अनुभवात्व बनती प्रमाण के निप्रत्यक्ष अनुमान और आगम के अनुभव से होती है स्मृति विपर्य के अनुभव से होती है मिथ्या जान के अनुभव से स्मृति होती है विकल्प जान के विकल्प वृत्ति के अनुभव से स्मृति बनती है निद्रा <niddolo ii> के अनुभव से स्मृति बनती है और स्मृति का स्मृति करने से भी स्मृति बनती है कल वो पाठ मुझे याद नहीं हो रहा था और फिर थोड़ी देर में हो गया तो ये स्मृति की स्मृति है यानी मैं याद कर रहा था पर वो याद नहीं हो रहा था फिर हो गया स्मृति के अनुभव से यानी स्मृति का अनुभव हुआ ना हाँ स्मरण करते हुए मैं अभी किसी चीज़ को आज स्मरण कर रहा हूँ इस अवस्था की स्मृति फिर बनेगी कुछ देर के बाद कि मैं उस समय उसका अनुभव कर रहा था यह स्मृति की स्मृति हुई स्मरण कर रहा था उसका स्मरण अब हो रहा है हाँ तो स्मृति के अनुभव से स्मृति होती है ये हाँ यही अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप किसी को स्मरण कर रहे हैं अभी हम इनका कर रहे थे कहाँ गए तो बता रहे थे कि यहाँ गए तो अब यही बात फिर कल होगी ये नहीं थे कहाँ गए थे तो अब कल जो इस विषय में चर्चा हम करेंगे वो तो ये स्मृति की फिर स्मृति होगी कहाँ गए ये स्मरण है ये आज कर रहे हैं और इस प्रसंग को कल फिर मान लू उठाएंगे कि कल हम ये ऐसा सोच रहे थे तो जो सोच रहे थे वो आज वाला जो भाग है हाँ ये कल स्मरण में आ जाएगा तो तीन विभाग हो गए ना एक तो इनका स्मरण करना वो आज तक ही अभी ये है फिर आज हम कर रहे हैं ये क्रिया जुड़ी अब ये दोनों मिल कर के कल एक साथ होगी तो अभी वाली क्रिया कल की स्मृति हो जाएगी और अभी वाले के लिए ये स्मृति है अभी से पहले वाली तो ऐसी स्मृति की स्मृति स्मृति की स्मृति होती रहती है, कर है। हाँ तो उस समय याद कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था वो स्मरण कर रहे थे लेकिन स्मरण नहीं छूट जाता था एक सूत्र नहीं याद हो रहा था ऐसी स्मृति आती है ना स्मरण तो कर रहा था लेकिन एक नहीं हो रहा था फिर कुछ देर में आ गया नहीं समझे अभी तो ऐसी स्मृति की स्मृति होती है नहीं। और एक एक स्मृति की फिर स्मृति बनती जाएगी वैसे नहीं अनुभव मैंने सीधा जानना उसका नाम है अनुभव विषय स्मृति के अनुभव से ये अनुभव शब्द हैं प्रमाण यहीं सभी से जुड़ेगा एक एक बार प्रमाण के अनुभव से विपर्य के अनुभव से विकल्प के अनुभव से और निद्रा के अनुभव से फिर स्मृति के अनुभव से ये सारे की सारी स्मृतियाँ स्मृतियां इन पांचों वृत्तियों के अनुभव से होती है और सर्वाशयता वृत्तय सुख दुख मोहात्मिका और ये सारी की सारी जो वृत्तियाँ पाँचों जो होती है चाहे प्रमाण वृत्ति है चाहे विकल्प विपरीय है विकल्प है निद्रा स्मृति सारी की सारी क्या आती सुख दुख मोह युक्त होती है सुख दुख मोहात्मिका सुख मोह सुख स्वरू बाली दुख स्वरू बाली और मोह मोहस्वरू बाली होगी प्रमाण वृत्तियाँ जितनी है सुख स्वरूप हो जाएगी पर ये वाली जो हो जाएगी वो दुख स्वरूप वाली हो जाएगी बाकी दोनों तरह की हो सकती है मोह स्वरूप माना जिसमें बुद्धि का निश्चय नहीं रहता निद्रा, निद्रा।, निद्रा वाली रहेगी जिससे मोह स्वरूप होगी इसमें मोह रहेगा मोह का मतलब विषय क्या है ये नहीं पता लगना ज्ञान एक तो मिथ्या ज्ञान हो गया वो सांप को रस्सी को सांप समझना दूसरे में पता नहीं क्या है वो सांप भी नहीं पता लग रहा है रस्सी भी नहीं है ही कुछ हो, जैसे अब यहाँ कुछ चलेगा ना कीड़ा उस गया तो यहाँ उठ जाएगा थोड़ा सा अब हाथ ऐसे कर रहे हैं और वो नीचे वो हो रहा है यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है हाँ संशय रहेगा उसी विपरीत को भी, भी मोह कभी कह देते हैं लेकिन मोह उसका मूल अर्थ है वैचित्य विपरीत होना विचित्र होना यानी पता नहीं चलना ऐसे नहीं हो जाता खड़खड़ करके निकल गया कुछ वहाँ से चूहा था क्या था कुछ खड़खड़ाया, वो उससे अधिक अंधेरे में जैसे जाएंगे ना आप इधर जाते हैं उधर जाते हैं मान लो प्रातःकाल भ्रमण के लिए तो रोज जितना दूर तक आप जाते हैं एक दिन उससे थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास करो अंधेरे में तो आप उस गति से एक तो नहीं चल पाएंगे जितनी गति से जा रहे थे फिर थोड़े थोड़े चारों तरफ फिर देखते देखते जाएंगे इधर से कोई आ तो नहीं रहा है उधर से क्या आ रहा है एकदम से वो होते जाएंगे फिर कहीं पर लगेगा कि वो वहीं तो खड़ा है फिर लगेगा इधर से तो वहा आ रहा है कोई फिर लगेगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए लौट जाए क्या करें फिर लगेगा कि नहीं पीछे कैसे लौट लें देख के किसी का भी नहीं जब अपरिचित में जाने लगेंगे ना तो केवल कुत्ते का नहीं लगेगा कई चीजों का लगेगा जा जा तो हाँ यानी भीतर के जितने हैं ना वो बिल्कुल जो अनुभूति स्थितियाँ होती हैं ना प्रमाणिक व्यवहारिक वो सब अट जाती है सारा संदिग्ध हो जाता है भय भ्या, भयात्मक हो जाता है भय उठने लगता है भीतर से उसमें अब पत्ता भी हिल गया तो यही लगेगा पता नहीं कुछ आ गया लेकिन कौन है पता तो है ही नहीं वो ये सारी मोह की स्थिति है ये निश्चय नहीं कर पा केवल डर जाते हैं बस मूल चीज इतनी होता है क्या हो गया कुत्ता आया है ना आदमी आया है ना कुछ है वहां पर भूत का भी हो सकता है या अधिक होगा तो वो आ जाएगा ऊपर बैठा है वो तो पहले सुनते थे शायद इसके बारे में सुनते थे वो कहीं आ जाए कुछ भी हो सकता है ये जो अनिश्चित वाली अर्थ का उल्टा का भी नहीं निश्चित हो रहा है और सीधे का भी नहीं हो रहा है भाई डर लग रहा है केवल जिज्ञासा जाग रही है अपेक्षा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए यानी अग्र अस्वीकृत अपेक्षाएँ जो हमको नहीं चाहिए वैसी स्थितियां जो उठ रही होती है ये सब मोह की स्थिति है हाँ यानी जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं लेकिन आप निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वही उठा रहे हैं ये मोह की स्थिति है ऐसे कहने को कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं चाहिए लड्डू लेकिन डाल रहा है तो मना नहीं कर रहे हैं जानने तो कोई बात नहीं कहने को ले गो लेना है क्या नहीं लेंगे। लेकिन मान लो डालता है वो तू इधर देख लेंगे कोई बात मैंने नहीं देखा था मैं तो बांट रहा था वो डाल दिया उसने दो मैंने एक ही सोचा था खाऊंगा तो ये सारी जो स्थितियाँ ये मोह की स्थिति है स्वयं को कह कुछ रहे लेकिन मान कुछ रहे तो भीतर जो मान्यता है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है अपने को कि मैं ही ऐसा कर रहा हूं उल्टा अंदर चाबी भी रहा हूँ लेकिन डर से मना भी कर रहा हूँ निंदा हो जाएगी इतना खाता है ये खाने भोजन का विषय हर समय क्या होता है ये भय का होता है अच्छा खाओ तो भी बुरा खाओ तो भी निर्भयता की स्थिति केवल होती भोजन छोड़ देना नहीं कितना अच्छा भोजन आप खा रहे हैं वो हिम्मत करके खाते हैं क्योंकि दूसरे भी खाते हैं इसलिए वो तो कुछ कहेंगे नहीं इसलिए खा जाते हैं यानी जितना भोग मात्र होता है न वस्तुता अंतिम स्थिति है संसार का जित जिस स्तर पर भी भोग है वो सभी के सभी क्या है यानी मोह स्थिति है इसीलिए डर लगता है इसमें कोई भी टोक देता है खीर खाने वाला एक व्यक्ति है और एक भोजन नहीं करता है केवल दूध पीता है अब खाने वाले को डर लगेगा दूध पीने वाले से एक परिचय देगा ना तो ये तो केवल दूध पर रहते हैं जी और ये रोज़ खीर खाते हैं आपको सुन के नहीं लगेगा कि इससे मैं तो ठीक हूँ उससे और इसमें लगेगा कि ये तो मूँगफली खा के रहते हैं और ये बिना बादाम के रह नहीं सकते अब ऐसे कोई मंच पर परिचय दे तो किसको डर लगेगा किसकी हिम्मत होगी यानी जो कम से कम भोग कर रहा है तो अधिक से अधिक कितनी अच्छी से अच्छी भोग की स्थिति होगी लेकिन अपने को उससे डर लगता है इसलिए लगता है उसमें मोह है स्वीकार ही हम करते हैं मोहपूर्वक उसको तो सारी स्थितियाँ मोहात्मक होती है तो प्रमाण वृत्ति भले ही प्रत्यक्ष कुछ हो रहा है फिर भी उसके अंदर मोह रहता है दुख में भी मोह रहता है आए ये होना नहीं चाहिए था पर क्यों हो रहा है पर पूरा निश्चित नहीं अपने को इस कारण से हो रहा है चाहते नहीं है बस ऐसा इसलिए कहा सर्वाशहित आवृत्तियाँ जितनी भी आवृत्तियाँ होती है सभी के सभी क्या होती है सुख दुख और मोह उत्पन्न करती है यानी प्रमाण वृत्ति में सुख होगा दुख होगा और मोह हो गया। तीनों होंगे तो हाँ एक में ही सब में, एक में सब में हो सकते हैं हाँ निंद्रा में, में, में भी सुख भी होगा तीन बता ही दिया था सुखम सौंपाप सौंप दुख ऐसे ही होगा स्मृतियों में तो होगा ही ऐसे ही है विकल्प वृत्ति भी इसी से संबंधित होती है उसमें भी तीनों रहेंगे विपर्य में भी रहेगा ही कहीं अच्छा लगता है झूठ बोल के निकल गए टीटी मांग रहा था टीटी टी उसे निकाल दिया कोई सामने आ गया पीछे से निकल गए अब वहाँ तो सुख हो गया लेकिन जब दिख रहा था कि वो सामने है अब वो दुख हो रहा था और टिकट लेते समय चलो निकल जाएंगे क्या होगा उसमें टीटी देख लेगा ये नहीं कर पाया था ये मोह की स्थिति थी, थी। ऐसे सभी जितने भी रहे हैं ना सारे में तीनों होते रहते हैं हाँ अर्थ जो यथार्थता नहीं दिखना यथार्थता का निश्चय जिसमें नहीं होता है वो सब मोह है अनिश्चयात्मक और यथार्थ वृत्ति भोजन, भोजन, भोजन में यही है कि उसका जो सुख ले रहा है ना सुख के लिए भोजन करता है उसको शरीर चलाने के लिए भोजन कर रहा हो ऐसा नहीं है भोजन अच्छा लगता है इसलिए खाता है वो सुख की दृष्टि से खाता है ये मोह की स्थिति है तो ऐसे जितने भी विषय होते हैं सारे ये सुख दुख मोह शुरू वाले ही होते हैं इसीलिए क्या कहा सुख दुख मोहा आत्मी का सुख दुःख मोहास्य क्लेशेषु व्याख्याता व्याख्या सुख दुख और मोह ये तीनों क्या होते हैं क्लेशों के अंदर व्याख्येय होते हैं यानी ये क्लेशी हैं सुख दुःख मोही क्लेश होते हैं व्याख्या करने योग्य हैं समाधि वाली जो वृत्तियाँ होगी वो हो जाएंगी ऐसा नहीं होगा अभी जब तक उसमें रागद्वेष है पहले से चित्त में तो यही उसको ज्ञान बिजान दी हो गया है ना प्रयास करने पर अब नहीं बनेगा लेकिन पिछले स्तर के अनुसार जो भी जानेगा वो उसे जुड़ जाएगा नहीं आप कहीं किसी भी परिचित स्थान अपरिचित स्थान में जाते हैं और वहाँ आपका परिचित व्यक्ति मिल जाए तो बिना प्रसन्न हुए नहीं रहेंगे आपको किसी से लेना देना वहाँ नहीं हो पा रहा है जहाँ आपने अपेक्षाएँ निश्चित कर रखी है कि इससे नहीं इससे मेरी हो जाएगी पूरी वहाँ तो ये अवस्था बन जाएगी इससे न लेना है न कुछ देना है लेकिन जहाँ विकल्प नहीं ढूंढा है केवल विषय मात्रे वा नहीं हो पाएगा ऐसा वहाँ तो इन तीनों में से होगा हो ही होगा कुछ तो ये तीनों क्लेश हैं जैसे वृत्तियाँ क्लेश है ऐसे सुख दुख मोह से युक्त होने के कारण प्रमाण वृत्तियाँ भी क्लेश हो जाती है ऐसे वो क्लेश नहीं होगी वो तो तत्वज्ञान होगी प्रमाण वृत्तियाँ जो होती है यथार्थ होती है तत्वज्ञान होती है लेकिन इन सुख दुख मोह से संबद्ध होने के कारण वो भी क्लेश के अंदर आ जाती है अगर इससे रहित होगी तो फिर वो अब तत्वज्ञान में आएगी वो क्लेश में फिर नहीं आएगी वही प्रमाण वृद्धि शेष तो रहेगी सुखानुषयी राग सुख का अनुसरण करने वाला राग होता है दुखानुषयी द्वेश और दुख का अनुसरण करने वाला उसके पीछे चलने वाला या पीछे संयुक्त रहने वाला द्वेश होता है मोह पुनर्विद्या और मोह जो होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है उल्टा या अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है वो राग द्वेश अपने आप में मिथ्या है अविद्या के ही तो भेद है उसमें राग देश में थोड़ा अंतर होता है एक ज्ञानात्मक स्वरूप है मिथ्या ज्ञान और वो है यानी अच्छा लगना और एक अच्छा नहीं लगना सुख तो गुण अलग है न आपस में भी तो जिसमें सुख से मतलब अधिक संबंध है वो राग है एक तरह से राग इच्छा का ही है वो इच्छा है ये फिर भी गुण विशेष होने के कारण अलग अलग से इसको कहा है ज्ञान नहीं है ये लेकिन होता है ज्ञान ज्ञान के ही से होता है सर्वा आ, मोह पुनर्विद्या मोह तो अविद्या है ही वही पांचों पांचों तमो मोह आदि कह लीजिए या अविद्या अविद्यास्मिता आदि कह लीजिए वो सभी के सभी वही है एक सर्वा निरोधव्या एक सर्वा वृत्तियों निरोधव्या ये सारी की सारी वृत्तियां रोकने योग्य हैं इन सभी को रोकना चाहिए आसाम निरोधे सम्प्रजा वाधि वा भवती असंप्रजातो वेती इनके निरोध होने पर ही इनके रुक जाने पर ही संप्रजात समाधि होती है या असंप्रजात समाधि होती है यानी <एं>? कोई भी समाधि लगा रहे हो ना असंप्रजात में ही केवल निरोध नहीं होता है संप्रजात समाधि भी तब होगी जब ये रुक जाएगी इनके चलते हुए संप्रजात भी नहीं होंगे यद्यपि पीछे यही रहते हैं संप्रजात के जो प्रमाण वृत्ति के विषय होंगे ना यही के ही सम्प्रजात के विषय होते हैं लेकिन वहाँ ये अपने स्वरूप में नहीं रहनी चाहिए ये, थुआ। थुआ थुआ। ये संप्रजात को बताने के लिए मुश्किल रूप से है हाँ हाँ असंप्रजात समाधि होती है ये तो ऐसे प्रयोग है उसका कुछ नहीं हो आशाम निरोधित संप्रजातो समाधि सम्प्रजातो व समाधि भवती ये वो जो है ना उच्चारण छंद पुरती है तरह से उसके लिए दिया हुआ है ये एक बार वाप दिया सम्प्रजात के लिए एक बार वापर दिया असंप्रजात के लिए इसके बंद होने पर ही रुक जाने पर ही संप्रजात समाधि होती है अथवा इसकी रुक जाने पर ही असंप्रजात समाधि होती है यहाँ रुकने के साथ विकल्प है दोनों का रुकना है नहीं रुकेगा तो नहीं होगी समाधि तो समाधि के लिए इनको रोकना आवश्यक है तो इससे ये होगा कि अब आँख बंद करके कोई बैठा हुआ है और कह रहा है समाधि लग गई तो आरंभिक स्थिति में उसका ऐसा नहीं होगा यानी जब तक किसी ने आँख बंद के अभ्यास नहीं किया है कभी और वो व्यक्ति कहता है कि मेरी तो समाधि लग जाती है वो प्रमाणिक नहीं होगा समाधि लगाने से पहले एक बार आंख उसको बंद करना ही होगा जिस अवस्था में जन्म लिया और वो पढ़ता रहा इधर उधर करता सब कुछ करता रहा और एकाएक घोषणा कर दी हम तो सिद्ध हैं एक बार बंद करने मतलब संसार को छोड़ा है उसने एक बार सबसे अलग हुआ आंख बंद करके अभ्यास किया उसके बाद अब जो अवस्था आएगी उसकी वहाँ से समाधि की स्थिति मानी जाएगी अगर इस क्रम से वो नहीं गुजरा है तो उसके कथन प्रमाणिक नहीं होंगे घर में बैठे बैठे कोई घोषणा कर देता है हमारा सब कुछ हो गया है नगर वालों से जाके बात करो तो सारे के सारे दगदभी से नीचे नहीं दिखेंगे एक भी बात नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं होता है यानी उस व्यक्ति ने तत्व तो ज्ञान तो किया ही नहीं अभी अभ्यास नहीं किया है हाँ वो कहते हैं मुझे न तो किसी से राग है न किसी से द्वेष है क्रोध तो मुझे कभी आता ही नहीं है हाँ और उनकी बात खंडन करने लग जाओ तो आग वो बोले हो जाएंगे एकदम तो। झूठ बोलते रहते हैं दिन रात तो ऐसे लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारी तो दिन राम समाधि में रहते हैं हमको पढ़ने लिखने अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये सब वचन अप्रमाण हैं इसी कारण से कि कभी भी वृत्तियों का विरोध अगर नहीं हुआ है तो समाधि हो नहीं सकती है इस प्रकार से